भारतीय व्याख्यान भारत का भविष्य अस्तु यह विषय इतना विस्तृत है कि मेरी समझ में ही नहीं आता कि मैं कहाँ पर अपना वक्तव्य समाप्त करूँ इसलिए मद्रास में मैं किस प्रकार काम करना चाहता हूँ इस विषय में संक्षेप में अपना मत व्यक्त करके व्याख्यान समाप्त करता हूँ सबसे पहले हमें अपने देश की आध्यात्मिक और लौकिक शिक्षा का भार ग्रहण करना होगा क्या तुम इस बात की सार्थकता को समझ रहे हो तुम्हें इस विषय पर सोचना विचारना होगा इस पर तर्क वितर्क और आपस में परामर्श करना होगा दिमाग लगाना होगा और अंत में उसे कार्य रूप में परिणत करना होगा जब तक तुम यह काम पूरा नहीं करते हो तब तक तुम्हारे देश का उद्धार होना असंभव है जो शिक्षा तुम अभी पा रहे हो उसमें कुछ अच्छा अंश तो है पर दोष बहुत अधिक है इतने कि ये दोष उस भले अंश को दबा देते हैं सबसे पहली बात तो यह है कि यह शिक्षा मनुष्य बनाने वाली नहीं कही जा सकती यह शिक्षा केवल तथा संपूर्णतः तथ निषेधात्मक है निषेधात्मक शिक्षा या निषेध की बुनियाद पर आधारित शिक्षा मृत्यु से भी भयावह होती है कोमलमती बालक पाठशाला में भर्ती होता है और सबसे पहली बात जो वह सीखता है वह यह कि तुम्हारा बाप मूर्ख है दूसरी बात जो कि वह सीखता है वह यह कि तुम्हारा दादा पागल है तीसरी बात यह कि तुम्हारे जितने शिक्षक और आचार्य हैं वे पाखंडी हैं और चौथी बात यह कि तुम्हारे जितने पवित्र धर्म ग्रंथ हैं उनमें झूठी और कपोल कल्पित बातें भरी हुई हैं इस प्रकार की निषेधात्मक बातें सीखते सीखते जब बालक 16 वर्ष की अवस्था को पहुंचता है तब वह निषेधों की खान बन जाता है उसमें न जान रहती है और न रीढ़ अतः इसका जैसा परिणाम होना चाहिए था वैसा ही हुआ है पिछले 50 वर्षों से दी जाने वाली इस शिक्षा ने तीनों प्रांतों में एक भी स्वतंत्र विचारों का मनुष्य पैदा नहीं किया और जो स्वतंत्र विचार के लोग हैं उन्होंने यहाँ शिक्षा नहीं पाई है विदेशों में पाई है अथवा अपने भ्रम मूलक अंधविश्वासों का निवारण करने के लिए पुनः अपने पुराने शिक्षालयों में जाकर अध्ययन किया है शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें इस तरह ठूस दी जाए कि अंतरद्वंद्व होने लगे और तुम्हारा दिमाग उन्हें जीवन भर पचा न सके जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें मनुष्य बन सकें चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है यदि तुम पांच ही भावों को पचा कर तदनुसार जीवन और चरित्र गठित कर सके हो तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है जिसने एक पूरे पुस्तकालय को कंठस्थ कर रखा है कहा भी है यथा हरस चंदन भारवाही भारस्य वेता नतु नंदनस्य अर्थात वह गधा जिसके ऊपर चंदन की लकड़ियों का बोझ लाद दिया गया हो बोझ ही जान सकता है चंदन के मूल्य को वह नहीं समझ सकता यदि तरह तरह की जानकारियों का संग्रह करना ही शिक्षा है तब तो ये पुस्तकालय संसार में सर्वश्रेष्ठ मुनि है और विश्वकोश ही ऋषि है इसलिए हमारा आदर्श यह होना चाहिए कि अपने देश की समग्र आध्यात्मिक और लौकिक शिक्षा के प्रचार का आभार अपने हाथों में ले लें और जहाँ तक संभव हो राष्ट्रीय रीत से राष्ट्रीय सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा का विस्तार करें हाँ यह ठीक है कि यह एक बहुत बड़ी योजना है मैं नहीं कह सकता कि यह कभी कार्य रूप में परिणित होगा या नहीं पर इसका विचार छोड़कर हमें यह काम फौरन शुरू कर देना चाहिए लेकिन कैसे किस तरह से काम में हाथ लगाया जाए उदाहरण के लिए मद्रास का ही काम ले लो सबसे पहले हमें एक मंदिर की आवश्यकता है क्योंकि सभी कार्यों में प्रथम स्थान हिंदू लोग धर्म को ही देते हैं तुम कहोगे कि ऐसा होने से हिंदुओं के विभिन्न मतावलम्बियों में परस्पर झगड़े होने लगेंगे पर मैं तुमको किसी मत विशेष के अनुसार वह मंदिर बनाने को नहीं कहता वह इन सांप्रदायिक भेदभावों के परे होगा उसका एकमात्र प्रतीक होगा ओम जो कि हमारे किसी भी धर्म संप्रदाय के लिए महानतम प्रतीक है यदि हिंदुओं में कोई ऐसा संप्रदाय है जो इस ओंकार को न माने तो समझ लो कि वह हिंदू कहलाने योग्य नहीं है वहाँ सब लोग अपने अपने संप्रदाय के अनुसार ही हिंदुत्व की व्याख्या कर सकेंगे पर मंदिर हम सब के लिए एक ही होना चाहिए अपने संप्रदाय के अनुसार जो देवी देवताओं की प्रतिमा पूजा करना चाहे अन्यत्र जाकर करें पर इस मंदिर में वे औरों से झगड़ा ना करें इस मंदिर में वे ही धार्मिक तत्व समझाए जाएंगे जो सब सम्प्रदायों में समान है साथ ही हर एक संप्रदाय वाले की अपने मत की शिक्षा देने का यहाँ पर अधिकार रहेगा पर एक प्रतिबंध रहेगा कि वे अन्य सम्प्रदायों से झगड़ा नहीं करने पाएंगे तुम्हें जो कुछ कहना है कहो संसार तुम्हारी राय जानना चाहता है उसे यह सुनने का समय नहीं है कि तुम औरों के विषय में क्या विचार प्रकट कर रहे हो उन्हें तुम अपने ही पास रखे रहो इस मंदिर के संबंध में एक दूसरी बात यह है कि इसके साथ ही एक और संस्था हो जिससे धार्मिक शिक्षक और प्रचारक तैयार किए जाएँ और वे सभी घूम फिरकर कर धर्म प्रचार करने को भेजे जाएँ परंतु ये केवल धर्म का ही प्रचार न करें वरन उसके साथ साथ लौकिक शिक्षा का भी प्रचार करें जैसे हम धर्म का प्रचार द्वार द्वार जाकर करते हैं वैसे ही हमें लौकिक शिक्षा का भी प्रचार करना पड़ेगा यह काम आसानी से हो सकता है शिक्षकों तथा धर्म प्रचारकों के द्वारा हमारे कार्य का विस्तार होता जाएगा और क्रमशः अन्य स्थानों में ऐसे ही मंदिर प्रतिष्ठित होंगे और इस प्रकार समस्त भारत में यह कार्य फैल जाएगा यही मेरी योजना है तुमको यह बड़ी भारी मालूम होगी पर इसकी इस समय बहुत आवश्यकता है तुम पूछ सकते हो इस काम के लिए धन कहाँ से आएगा धन की जरूरत नहीं धन कुछ नहीं है पिछले बारह वर्षों से मैं ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ कि मैं यह नहीं जानता कि आज यहाँ खा रहा हूँ तो कल कहाँ खाऊंगा और न मैंने कभी इसकी परवाह ही की धन या किसी भी वस्तु की जब मुझे इच्छा होगी तभी वह प्राप्त हो जाएगी क्योंकि वे सब मेरे ग़ुलाम हैं न कि मैं उनका ग़ुलाम हूँ जो मेरा ग़ुलाम है उसे मेरी इच्छा होते ही मेरे पास आना पड़ेगा अतः उसकी कोई चिंता न करो अब प्रश्न यह है कि काम करने वाले लोग कहाँ हैं मद्रास के नवयुवकों तुम्हारे ऊपर ही मेरी आशा है क्या तुम अपनी जाति और राष्ट्र की पुकार सुनोगे यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मैं कहूँगा कि तुम में से प्रत्येक का भविष्य उज्ज्वल है अपने आप पर अगाध अटूट विश्वास रखो वैसा ही विश्वास जैसा मैं बाल्यावस्था में अपने ऊपर रखता था और जिसे मैं अब कार्यान्वित कर रहा हूँ तुम सभी अपने आप पर विश्वास रखो यह विश्वास रखो कि प्रत्येक की आत्मा में अनंत शक्ति विद्यमान है तभी तुम सारे भारतवर्ष को पुनर्जीवित कर सकोगे फिर तो हम दुनिया के सभी देशों में खुले आम जाएंगे और आगामी दस वर्षों में हमारे भाव उन सब विभिन्न शक्तियों के एक अंश स्वरूप हो जाएंगे जिनके द्वारा संसार का प्रत्येक राष्ट्र संगठित हो रहा है हमें भारत में बसने वाली और भारत के बाहर बसने वाली सभी जातियों के अंदर प्रवेश करना होगा इसके लिए हमें कर्म करना होगा और इस काम के लिए मुझे युवक चाहिए वेदों में कहा है युवक बलशाली स्वस्थ तीब्र मेधा वाले और उत्साह युक्त मनुष्य ही ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं तुम्हारे भविष्य को निश्चित करने का यही समय है इसलिए मैं कहता हूं कि अभी इस भारी जवानी में इस नए जोश के ज़माने में ही काम करो जीर्ण शीर्ण हो जाने पर काम नहीं होगा काम करो क्योंकि काम करने का यही समय है सबसे अधिक ताजे बिना स्पर्श किए हुए और बिना सूंघे फूल ही भगवान के चरणों में चढ़ाए जाते हैं और वे उसे ही ग्रहण करते हैं अपने पैरों आप खड़े हो जाओ देर न करो क्योंकि जीवन क्षणस्थायी है वकील बनकर मुकदमे लड़ने की अभिलाषा रखते रखने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने हैं अपनी जाति देश राष्ट्र और समग्र मानव समाज के कल्याण के लिए आत्मोत्सर्ग करना इससे बहुत ऊंचा है इस जीवन में क्या है तुम हिंदू हो और इसलिए तुम्हारा यह सहज विश्वास है कि तुम अनंत काल तक रहने वाले हो कभी कभी मेरे पास नास्तिकता के विषय पर वार्तालाप करने के लिए कुछ युवक आया करते हैं पर मेरा विश्वास है कि कोई हिंदू नास्तिक नहीं हो सकता संभव है कि किसी ने पाश्चात्य ग्रंथ पढ़े हों और अपने को जड़वादी समझने लग गया हो पर ऐसा केवल कुछ समय के लिए होता है यह बात तुम्हारे खून के भीतर नहीं है जो बात तुम्हारी रग रग में रमी हुई है उसे तुम निकाल नहीं सकते और न उसकी जगह और किसी धारणा पर तुम्हारा विश्वास ही हो सकता है इसीलिए वैसी चेष्टा करना व्यर्थ होगा मैंने भी बाल्यावस्था में ऐसी चेष्टा की थी पर वैसा नहीं हो सकता जीवन की अवधि अल्प है पर आत्मा अमर और अनंत है और मृत्यु अनिवार्य है इसलिए आओ हम अपने आगे एक महान आदर्श खड़ा करें और उसके लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दें यही हमारा निश्चय है और वे भगवान जो हमारे शास्त्रों के अनुसार साधुओं के पवित्र परित्राण के लिए संसार में बार बार आविर्भूत होते हैं वे भगवान श्री कृष्ण हमको आशीर्वाद दे एवं हमारे उद्देश्य की सिद्धि में सहायक हो